तो बैंक बैंक के बारे में कुछ नहीं बताया तुमने विक्रांत ने सवाल किया तुम लोग अजमेर में सिटी पर्सनल बैंक में क्या कर रहे थे बैंक ओ हाँ केशव ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा आपको तो पता ही है कि हम लोग किसी के यहाँ ऐसे खाली हाथ नहीं जाते तो हम लोग किरण के फ्रेंड के लिए अपने साथ गिफ्ट भी ले गए थे लेकिन जब पता चला कि रानी घर पर नहीं है तब किरण ने उसे फ़ोन किया और उससे पूछा कि ये गिफ्ट कहाँ रखें फिर रानी ने हमसे कहा कि गिफ्ट को उसके बैंक लॉकर में रख दो और उसने तो हमें अपने लॉकर का पासवर्ड भी दिया था अच्छा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर अपनी भाईएँ टेढ़ी करते हुए कहा क्या गिफ्ट लेकर गए थे तुम लोग बैग था डिज़ाइनर बैग केशव ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही जवाब दिया किरण बोल रही थी कि रानी को फैशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो इसलिए हमने उसके लिए काफ़ी महंगा बैग खरीदा था एक्चुअली सर मेरी वाइफ ये सब प्रमोशन के लिए कर रही थी रानी उससे सीनियर थी और उसने किरण को प्रमोशन दिलाने का वादा किया था तो तुम सच में यहाँ से अजमेर सिर्फ ये बैग पहुँचाने गए थे विक्रांत ने सवाल किया केशव ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि रानी बैंक के लॉकर में बैग रखने के लिए, लिए कहेगी आप ही बताइए भरा कोई बैग को लॉकर में रखवाता है मैं तो किरण से इस बात को लेकर खूब हंसा था मैंने मजाक में किरण से ये भी कहा था कि मैं अपनी अगली नॉवल में ये बैग को बैंक लॉकर में रखने वाला कॉन्सेप्ट जरूर डालूंगा <laughs> सर इसी टाइम अचानक से हर्षित की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई पड़ी वो विक्रांत से कुछ कहना चाहता था जब विक्रांत ने हर्षित की आवाज़ सुनी तो फिर उसने तुरंत ही फोन को स्पीकर से हटाकर अपने कान से लगा लिया ताकि कोई उन दोनों की बात ना सुन सके जब हर्षित निश्चिंत हो गया कि फ़ोन के स्पीकर को हटा लिया गया है तब उसने धीरे धीरे फ़ोन पर बोलना शुरू किया सर ये केशव झूठ बोल रहा है मैंने रिकॉर्ड चेक किया है किरण के ऑफिस में कभी भी कोई रानी नाम की लड़की नहीं रही है और ना ही अजमेर में कोई इस नाम की लड़की किरण के बैंक में काम करती है हाँ बहुत पहले किरण के बैंक में रानी नाम की लड़की थी लेकिन वो अभी भी जयपुर में ही रहती है और उसका डिपार्टमेंट भी किरण से बिल्कुल अलग है ये सुनकर विक्रांत ने केशव की तरफ देखते हुए कहा केशव तुम ये रानी को जानते हो क्या कभी उससे पर्सनली मिले हो नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या केशव ने कंफ्यूज होते हुए कहा मुझे इसके बारे में किरण ने ही बताया था उसी के मुंह से मैंने रानी नाम सुना था मैंने उसे कभी देखा नहीं है अच्छा तो वो बैग क्या तुमने खुद खरीदा था विक्रांत ने फिर से केशव से सवाल किया नहीं किरण खरीद कर लाई थी वाइट कलर का बैग था मुझे ब्रांड का नाम स्पेसिफिक याद नहीं है केशव ने जवाब दिया फिर विक्रांत ने कुछ पल सोचने के बाद फिर से सवाल किया क्या तुम दोनों ने साथ में बैंक के भीतर जाकर उसे लॉकर में रखा था ओ, ओ, ओ नहीं नहीं केशव ने जवाब दिया मैं किरण के साथ जाना तो चाहता था लेकिन उसने कहा कि अगर हम दोनों साथ में अंदर जाएंगे तो फिर इससे लोगों का ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा तो इसी मैं अंदर नहीं गया अच्छा तो वो बैंक के भीतर कितनी देर तक थी विक्रांत ने सवाल किया Hmm, काफ़ी देर तक थी केशव ने जवाब दिया मैं बाहर गाड़ी में लगभग 20 मिनट तक अकेला था 20-25 मिनट बाद वो अंदर आई थी इन सवालों का जवाब पाने के बाद विक्रांत ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया वहां से बाहर जाते हुए उसने फ़ोन पर हर्षित से कहा हर्षित ये बैंक लॉकर किरण पंडित का ही है उसने ही रेंट पर लिया है इसका मतलब ये है कि केशव झूठ नहीं बोल रहा है उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है इसका मतलब कि किरण पंडित झूठ बोल रही है लेकिन क्यों वो भला झूठ क्यों बोलेगी हर्षित ने कंफ्यूज होते हुए कहा अगर किरण पंडित ने रानी की झूठी कहानी बनाई है तो इसका मतलब ये है कि उस लॉकर में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है विक्रांत ने कहा और फिर उसने अपनी भविष्य सिकोड़ते हुए सवाल किया आखिर अजमेर में चल क्या रहा है हर्षिंद ने बताया कि मैंने अजमेर की लोकल पुलिस को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है आधे घंटे में वो लोग बैंक पहुँच लॉकर ओपन कर देंगे देखते हैं कि लॉकर में क्या रखा हुआ है अभी हर्षित ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अनुष्का ने अचानक से उससे फोन छीनकर कहा सर, जल्दी आइए अभी नैना मैडम ने हमें बताया कि अश्विनी मेहता को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है जैसे विक्रांत वापस ऑफिस पहुंचा उसके कानों में हर्षित की चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ी ये <laughs> देखा हमारा प्लान बिल्कुल सही था विक्रांत को देखकर उसकी खुशी और ज्यादा हो उठी उसने बेहद एक्साइटेड होते हुए विक्रांत से कहा सर पता है क्या हुआ मेहता को उसी बिल्डिंग के नीचे स्विमिंग पूल के पास से अरेस्ट किया गया है जहां के हम लोग आज बात कर रहे थे मेहता वाकई में उस स्विमिंग पूल के पास आया हुआ था और वो अगले मर्डर की प्लानिंग कर रहा था तभी नैना मैडम ने उसे पकड़ लिया ओ वाओ नैना ने उसे पकड़ा है ये खबर सुनकर विक्रांत भी काफी एक्साइटेड और खुश नजर आ रहा था आश्रित ने तो तारी पीटते हुए कहा पता है मेहता वहाँ अपनी तैयारी पूरी करने के लिए आया हुआ था वो शायद पूल को देखने के लिए आया हुआ था और वहाँ की पूरी सिचुएशन समझकर कर फिर मर्डर प्लान करता लेकिन उससे पहले ही नैना मैडम ने उसे पकड़ लिया गुड विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा फिर उसने हर्षित की तरफ देखते हुए सवाल किया तो क्या तुम्हें कुछ पता चला कि मेहता का केशव पंडित के साथ कोई करेक्शन है या नहीं हर्षित ने जवाब दिया अभी तक तो नहीं अनुष्का उसको इंटेरोगेट करने की तैयारी कर रही है हमने चौटाला साहब को भी बुला लिया है लेकिन नैना मैडम बता रही थी कि अभी तक तो मेहता बिल्कुल शांत है उसने कुछ भी नहीं कहा है अब पता नहीं वो कुछ बताएगा कि नहीं विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा कोई बात नहीं हमारे पास सबूत है तीसरे विक्टिम्स के नेल्स में डीएनए के सैंपल भी मिले थे तो बस हमें उसके डी सैंपल को मेहता के डी से कंपेरिजन करना है एक बार अगर डी मैच हो गया तब मेहता खुद ही सब बोल देगा लेकिन अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट विचार आया ऐसे में उसने आगे कहा हमें केशव पंडित की डायरी का पता लगाना होगा जितनी जल्दी हो सके इस केस में ये डायरी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम्म, ये तो है हर्षित को भी इस बात का एहसास था और फिर उसने कहा नैना मैडम के पास कॉल करके इस बारे में पूछें क्या विक्रांत ने अपना सिर सहमति में हिला दिया और फिर अपना फ़ोन उठा उस नैना के पास कॉल कर दिया लेकिन अभी विक्रांत ने नैना को फ़ोन किया ही था कि तभी नैना का फ़ोन खुद ही विक्रांत के पास आ गया ओए क्या हो रहा है मेरे सीनियर बॉस नैना ने विक्रांत को छेड़ते हुए कहा फिर उसने हंसते हुए कहा वैसे तुमको हराना इतना आसान नहीं है <laughs> लेकिन हरा तो दिया तुमने विक्रांत ने अभी हंस जवाब दिया विक्रांत के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर नैना को थोड़ा आश्चर्य हुआ उसने विक्रांत से कहा वाह क्या हो गया तुम्हें अचानक से तुम अपनी हार पर भी खुश हो रहे हो अपने हार पे नहीं बेबी तुम्हारी जीत पर खुश हो रहा हूँ विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुम जीतो या मैं जीतूँ बात तो एक ही है ना हम दोनों टीम है ना? वाह मेरे सुपर डिटेक्टिव तुम तो बड़े समझदार हो गए हो लव यू नैना ने, ने, ने खुश होते हुए कहा मैं हमेशा से समझदार था बस तुम लोग मुझे समझ नहीं पाते थे विक्रांत ने हँसते हुए कहा अरे हाँ हाँ बिल्कुल नैन ने हँसते हुए कहा अच्छा सुनो मुझे मेहता का एड्रेस मिल गया है वो इस टाइम जयपुर में ही रहता है मैं उसके घर के आसपास के लोगों से बात कर रही हूँ अभी हमें सबसे पहले केशव की डायरी ढूँढना है वाओ सही है मैं भी तुमसे डायरी के बारे में ही बात करने वाला था विक्रांत ने जवाब दिया फिर उसने आगे कहा मुझे उसके घर का एड्रेस भेजो मैं तुम्हें उधर ही मिलता हूँ मुझे भी उसके घर की तलाशी लेनी है क्या पता उसके घर में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसका कनेक्शन केशव और किरण पंडित से भी निकल सामने आए नया नया एड्रेस भेजने के लिए हामी भरते हुए कहा और हाँ तुम अनुष्का को उसे इंटेरोगेट मत करने देना अभी मैं चाहती हूँ कि मेहता अपने सारे जुर्म कबूल करे अभी तो मेहता ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया है कि उसने बहुत पहले ही इन लोगों को मारने का प्लान बना लिया था वाह इतनी आसानी से बता दिया उसने विकनाथ ने अचंभित होते हुए कहा हाँ मैं खुद मैं खुद ये सुनकर सरप्राइज रह गई थी लेकिन फिर जब मैंने इस बारे में सोचा तो समझ में आया कि ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है नैरा ने कहा भले ही मेहता ने बहुत बड़ा क्राइम किया है लेकिन वो कोई प्रोफेशनल किलर थोड़ी ना है नैरा ने, ने अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा अनुष्का ने जो उसकी साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में बताया था वो सही बात है पहले ही नज़र में उसे देखकर मैं समझ गई थी कि वो मानसिक रूप से बीमार है विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो उससे कुछ और सवाल करना उससे केशव पंडित के केस के बारे में पूछना मुझे बस ये जानना है कि मेहता का किरण पंडित के मर्डर से तो कोई कनेक्शन नहीं है हम्म ठीक है नारायण जवाब दिया और फिर उसने फ़ोन रख दिया फ़ोन रखते ही उसने विक्रांत के पास मेहता का एड्रेस टेक्स्ट मैसेज कर दिया